श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दक्षिणेश्वर का काली मंदिर इस घटना से श्री राम कुमार भट्टाचार्य के प्रति रानी की दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई और इसकी कल्पना भी हम भली भांति कर सकते हैं विचारपूर्वक देखने से पता चलता है कि उस समय राम कुमार जी का इस प्रकार का अभिप्राय प्रदान करना केवल एक सामान्य उदारता का परिचायक नहीं था क्योंकि समाज के नेतृत्व वर्ग तथा ब्राह्मण पंडितों का हृदय उस समय संकीर्ण सीमा के अंदर आबद्ध हो चुका था उस परिधि से बाहर निकलकर शास्त्र मर्यादा के अनुरूप किसी उदार भाव को देखने तथा परिस्थिति के अनुसार अभिप्राय एवं व्यवस्था प्रदान करने में विरले ही समर्थ थे फलतः अनेक स्थलों पर उन लोगों की व्यवस्था का उल्लंघन करने की मानसिक प्रवृत्ति लोगों से उत्पन्न होती थी अस्तु राम कुमार जी के साथ रानी का विचार एवं भाव सामंजस्य इतने से ही समाप्त नहीं हो गया बुद्धशालिनी रानी ने अपने गुरुवंश के व्यक्तियों का यथा योग्य सम्मान किया साथ ही इस बात को भी विशेष रूप से उन्होंने अनुभव किया कि उनमें शास्त्र ज्ञान का अभाव है तथा शास्त्रानुसार सेवा करने में वे पूर्णतया असमर्थ हैं अतः उनके लिए उपयुक्त भेंट पूजा को अक्षुण रखकर नवीन देवालय की सेवा पूजा का भार किसी योग्य शास्त्रज्ञ सदाचारी ब्राह्मण पर सौंपने का उन्होंने निश्चय किया तथा तत्संबंधी यथोचित व्यवस्था करने में वे संलग्न हुई इस कार्य में भी सामाजिक प्रचलित प्रथा बाधक बनी शुद्रों द्वारा प्रतिष्ठित देव देवियों के पूजन करने की बात तो दूर की बात हुई सद्वंश के ब्राह्मण लोग उस समय उन मूर्तियों को प्रणाम कर मूर्तियों की मर्यादा तक नहीं रखते थे तथा रानी के गुरुवंशोद्भवों की भांति ब्राह्मण बंधुओं को शूद्र जैसा मानते थे इसलिए यजन याजन में दक्ष कोई भी सदाचारी ब्राह्मण रानी के देवालय में पुजारी पद को स्वीकार करने के लिए सहसा तैयार नहीं हुआ फिर भी वे हताश नहीं हुई बल्कि वेतन तथा पुरस्कार की राशि बढ़ाकर विभिन्न स्थानों में वे पुजारी के लिए खोज करने लगी श्री रामकृष्ण देव की बहन श्रीमती हेमांगनी देवी का मकान कामारपुकुर के निकटवर्ती सिहड़ गांव में था वहां अनेक ब्राह्मणों का निवास था उस गाँव के महेशचंद्र चट्टोपाध्याय किसी किसी का कहना है कि उस वंश के लोगों को किसी समय मजूमदार की उपाधि प्राप्त हुई थी नामक एक व्यक्ति रानी के दफ्तर में नौकरी करते थे कुछ मिलने की आशा से वे रानी के देवालय के लिए पुजारी रसोईया आदि सब प्रकार के ब्राह्मण कर्मचारियों की व्यवस्था कर देने का भार लेने को तैयार हुए इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर उन्होंने अपने गाँव के गरीब ब्राह्मणों को यह समझाया कि रानी के देवालय में कार्य करना कोई निंदनीय कार्य नहीं है और सर्वप्रथम अपने अग्रज क्षेत्रनाथ जी को श्री राधा गोविंद जी के मंदिर के पुजारी पद के लिए निश्चित कर लिया इस प्रकार अपने परिवार के एक व्यक्ति को वहां नियुक्त कर देने के बाद ब्राह्मण कर्मचारियों की व्यवस्था करना उनके लिए अपेक्षाकृत सहज हो गया किंतु अनेक प्रयास करने पर श्री कालिका देवी की पूजा के लिए सुयोग्य पुजारी की व्यवस्था वे न कर सके और इसीलिए वे विशेष चिंतित थे श्री रामकुमार भट्टाचार्य के साथ महेश जी का पहले से ही परिचय था गांव के संभ संपर्क से संभवतः उन दोनों ने परस्पर कोई संबंध भी स्थापित किया था रामकुमार जी एक भक्तिमान साधक है तथा उन्होंने स्वेच्छापूर्वक शक्ति मंत्र ग्रहण किया है यह बात महेश जी से छिपी नहीं थी उनके पारिवारिक कष्ट की बात भी महेश जी कुछ कुछ जानते थे इसलिए श्रीकालिका माता के पुजारी की खोज के सिलसिले में उनकी दृष्टि राम जी की ओर गई किंतु फिर उन्हें यह ध्यान आया कि यद्यपि अशुद्र याजी राम जी ने कलकत्ते में दिगंबर मित्र आदि दो एक व्यक्तियों के घर पर सामयिक रूप से पुजारी पद को स्वीकार किया है फिर भी क्या वे कैवर्थ जाति में उत्पन्न रानी के देवालय में उस कार्य को करना स्वीकार करेंगे महेश जी को इस विषय विशे में विशेष संदेह होने लगा क्रमशः श्री काली देवी की प्रतिष्ठा का दिन निकट आ गया कोई योग्य व्यक्ति भी नहीं मिल रहा था इसलिए विचार विमर्श के पश्चात महेश जी ने उस विषय में एक बार फिर प्रयास करना उचित समझा किंतु स्वयं उस विषय में सहसा निर्णय न लेकर उन्होंने रानी के सम्मुख सारी बात रख दी और यह कहा यह कहा कि कम से कम प्रतिष्ठा के दिन पुजारी रूप से समस्त कार्यों को संपन्न करने के निमित्त वे राम जी को सानुरोध आमंत्रित कर लें राम जी से पूर्वोक्त व्यवस्था पत्र प्राप्त कर उनकी योग्यता के संबंध में पहले से ही रानी की उच्च धारणा थी अतः इस बात की संभावना देखकर कि शायद वे पुजारी पर स्वीकार कर लें वे अत्यंत आनंदित हुईं और विशेष विनम्रता के साथ उन्होंने उनके पास यह समाचार पहुंचाया। आपकी व्यवस्था व्यवस्थानुसार ही श्री जगन्माता की प्रतिष्ठा का मैं आयोजन कर सकी हूं। आगामी स्नान यात्रा के दिन शुभ मुहूर्त में उस कार्य को संपन्न करने का संपूर्ण आयोजन किया गया है श्री राधा गोविंद जी की सेवा के लिए पुजारी की व्यवस्था हो गई है किंतु श्री काली माता के पुजारी पद को स्वीकार कर प्रतिष्ठा कार्य में मुझे सहायता प्रदान करने के निमित्त कोई भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा है अतः इस विषय में यथा शीघ्र समुचित व्यवस्था कर आप मुझे इस संकट से मुक्त करने की कृपा करें आप स्वयं विद्वान पंडित हैं तथा शास्त्रज्ञ हैं उक्त पद के लिए किसी भी अधिकारी अनाधिकारी को नियुक्त कर देना कहाँ तक उचित होगा यह आप स्वयं जानते हैं अधिक मैं आपसे क्या निवेदन करूं? रानी के इस अनुरोध पत्र को लेकर महेश जी स्वयं राम कुमार जी के पास पहुँचे और उनको अनेक प्रकार से समझा बुझा कर उस समय तक के लिए जब तक कि कोई दूसरा योग्य पुजारी नहीं मिल जाए उस पद को ग्रहण करने की स्वीकृति उनसे प्राप्त की इस प्रकार निश्चित तिथि में थे जगदम्बा की प्रतिष्ठा में कोई आशंका न रहे इसलिए निर्लोभ तथा भक्तिमान रामकुमार जी सर्वप्रथम दक्षिणेश्वर पधारे थे तदनंतर रानी तथा मथुर बाबू के अनुनय विनय से और साथ ही किसी योग्य पुजारी के न मिल पाने से वे आजन्म वहीं रह गए श्री जगदम्बा की इच्छा से ही संसार के छोटे बड़े सारे कार्य संपन्न होते हैं अतः इस प्रसंग में भी केवल इच्छा मई की इच्छा जानकर देवी भक्त रामकुमार जी उस कार्य में संलग्न हुए थे या नहीं यह कौन कह सकता है